ब्रह्मचर्य त्याग कर ब्रह्मचर्य के महाव्रत को धारण करना अत्यंत दुष्कर है निग्रंथ मुनि अब अब्रह्मचर्य अर्थात मैथुन संसर्भ का त्याग करते हैं क्योंकि ये अधर्म का मूल ही नहीं अपितु बड़े से बड़े दोषों का भी स्थान है जो मनुष्य अपना चित्त शुद्ध करने स्वरूप की खोज करने के लिए तत्पर है उसके लिए देह का श्रृंगार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 परमात्मा की तरफ भाप की तरह उठने शुरू हो जाती जमीन का नीचे का खिंचाव समाप्त हो जाता है शक्ति एक है दशाएं अलग है तो पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि शक्ति एक है उसके उपयोग पर निर्भर करेगा कि वो आपको कहां ले जाए दूसरी बात यह समझ लेनी जरूरी है कि शक्ति तथस्थ है शक्ति स्वयं आपसे नहीं कहती कि क्या करें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 जितने विपरीत हो सकते हैं उतने विपरीत हैं लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है मार्ग विपरीत भी, भी एक लक्ष्य पर पहुंचा सकते हैं इस संबंध में थोड़ी बात समझना फिर यह सूत्र समझना आसान होगा तंत्र की मान्यता है कि काम ऊर्जा का पूरा अनुभव जब तक न हो तब तक काम ऊर्जा को रूपांतरित नहीं किया जा सकता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 काम ऊर्जा का जितना गहन अनुभव हो सके उतना ही काम के रस से मुक्ति हो जाती ये महावीर से बिल्कुल उल्टा सूत्र ऐसे थोड़ा ठीक से समझ लें तो फिर महावीर का जो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण है वो समझना आसान हो जाए कंट्रास्ट में एक दूसरे को सामने रख के देखना आसान हो जाए तंत्र मानता है कि हम केवल उसी से मुक्त हो सकते हैं जिसका हमें अनुभव हो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 उससे मैं कितना ही भागूं वो मेरे लिए रस्सी रस्सी न हो पाएगी सांप ही बनी रहेगी तंत्र कहता है निकट जाऊं प्रकाश को जला लू देख लू जान लू अनुभव में आ जाए कि रस्सी है सांप नहीं है तो भय विलीन हो जाएगा काम वासना मालूम होती है स्वर्ग है मालूम होता है काम वासना में गहरा आनंद है अगर वस्तुता आनंद है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 तो तंत्र कहता है छोड़ना पागलपन है अगर वस्तु आनंद नहीं है तो अनुभव से गुजर के जान लेना जरूरी है कि रस्सी रस्सी है सांप नहीं और जिस दिन यह दिखाई पड़ जाएगा कि अनुभव आनंदहीन है न केवल आनंदहीन है बल्कि दुख परिपूरित है उस दिन उसे कौन पकड़ना चाहेगा ये तंत्र की दृष्टि है एक उपाय है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 क्योंकि तो भूख आत्तन थी सब आदमी जितना सब होता है उतनी आदत से जीता है न असली भूख रह जाती न असली नींद रह जाती तब आदमी का काम अनुभव भी आदत हो जाता है तब जरूरी नहीं कि भीतर कोई अंत प्रेरणा हो पति पत्नी आदत हो जाती और आदत दोहरती चली जाती है एक बहुत बड़े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 फिर वही दौर चला जाता है ये बड़ी मजे की बात है इस पर थोड़ा सोचना जरूरी कि आदत कितनी अद्भुत है आप अपने मां को प्रेम करते हैं सभी बच्चे करते हैं लेकिन आपने कभी अभी ख्याल में किया होगा कि मां का प्रेम भी वैज्ञानिक अर्थों में सिर्फ आदत है इस पर लोरेंज ने बहुत काम किया और लोरेंज ने सब्सटीट्यूट मदर्स परिपूरक माताओं का प्रयोग किए इसे एक बदख का बच्चा पैदा हुआ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 वो बिल्कुल विपरीत है उस विपरीतता में जो मौलिक बिंदु है वो हम ख्याल में ले लें तो फिर सूत्र समझ में आ जाए तंत्र कहता है जिससे मुक्त होने है उसमें जाओ महावीर कहते हैं जिससे मुक्त होना है उसको छुओ ही मुक्त पहले कदम पर रुक जाओ क्योंकि अंतिम कदम पर तुम रुक सकोगे इसका भरोसा कम है तंत्र कहता है अगर शराब से मुक्त होना है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 शराब तो पियो और होश को संभालो शराब की मात्रा उतनी ही बढ़ाते जाओ जितना होश बढ़ता जाए लेकिन होश सदा ऊपर रहे और शराब कभी भी बेहोश न कर पाए तांत्रिकों ने अद्भुत प्रयोग किए और ऐसे तांत्रिक है उनको कितना ही नशा पिला दो बेहोश न कर पाओगे बेहोशी न है तो शराब पी भी और नहीं भी पी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 महावीर कहते हैं अगर होश खोता हो तो बेहतर है पियो ही मत लेकिन दोनों एक बात में राजी हैं कि होश नहीं खोना चाहिए महावीर कहते हैं पियो ही मत कहीं होश न खो जाए तंत्र कहता है पियो और होश को बढ़ाओ यह सभी बातों के संबंध में है महावीर कहते हैं मांस नहीं तंत्र कहता है मांस भी प्रयोग किया जा सकता है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 आदत को तोड़ना अत्यंत दुष्कर है और आप सब जानते हैं कि कान की आदत गहनतम आदत है एक आदमी सिगरेट पीता उसे छोड़ना मुश्किल है हालांकि पीने वाले सभी ये सोचते हैं कि जब चाहे तब छोड़ें पीने वाले कभी ये नहीं सोचते कि हम कोई एडिक्टेड है कि हम कोई इसके गुलाम हो गए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 आपके माता पिता की कामवासना का आप फल है इस फल के रोये रोये में कर्ण कर्ण काम वासना छिपी है और सब आते ऊपरी है कामवासना वासना आदत है इसलिए महावीर कहते हैं अगर आदत निर्मित होने शुरू हो जाए तो अत्यंत दुष्कर है फिर अब ब्रह्मचर्य का त्याग करके ब्रह्मचर्य में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है असंभव वे नहीं कहते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 तंत्र पहले और सब तरह की आदतें तोड़वाता है और जब निश्चिंत हो जाता है तांत्रिक गुरु की सब तरह की आदतें टूट गई तब तब वो इन गहन प्रयोगों के लिए आज्ञा देता है तंत्र की शर्तें कठोर है तंत्र मानता है जब तक तो प्रत्येक स्त्री में मां का दर्शन न होने लगे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 और बड़े से बड़े दोस्तों का स्थान इस भी इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है हमारे जीवन में जितने दोस्त पैदा होते हैं उनमें निन्यानबे प्रतिशत काम वासना से संबंधित होते हैं। आदमी अगर धन इकट्ठा करने के लिए पागल हो जाता है तो उसे चाहे पता हो या न पता हो आदमी धन इसलिए पाना चाहता है की अंतथा धन से काम वासना पाई जा सकती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 आदमी पद पाना चाहता है यश पाना चाहता है अंततः था इसीलिए उससे काम वासना ज्यादा सुगमता से पूरी की जा सकती है, आदमी जीवन में और जो जो करने निकल पड़ता है उस सब के पीछे गहन में काम वासना छिपी होती है ये दूसरी बात है कि वो पूरा ना कर पाए वो साधन को ही पूरा करने में लगा रहे और साधन तक न पहुंच पाए ये दूसरी बात है लेकिन गहन में साध एक ही होता है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 क्यों ऐसा है क्योंकि आदमी काम वासना का विस्तार है और आदमी के भीतर तो मैंने कहा दो भूखे हैं आप जब भोजन करते हैं तो यह आपके जीवन की सुरक्षा है और जब आप यौन में उतरते हैं तो यह जाति के जीवन की सुरक्षा है वो भी एक भोजन है आप अगर भोजन करना बंद कर दें तो आप मरेंगे अगर आप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 कान वासना बंद कर दे तो आप जाति को मारने का कारण बनते इसलिए जर्मनी के बड़े प्रसिद्ध विचारक इमेनुअल कांट ने तो ब्रह्मचरी को अनीति कहा है और उसके कारण है कहने के उसका कहना ये है कि अगर सारे लोग ब्रह्मचरी का पालन करें तो जीवन तुरोहित हो जाएगा और क्रांत कहता है नीति का यह नियम है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 चार हजार संभोग में प्रति संभोग में दस करोड़ जीवाणु नष्ट होते हैं। वो आप गणित को फैला लें अगर आपके दस पांच बच्चे पैदा भी हो जाते हैं तो अरबों खरबों जीवन की हत्या पर जीवन बड़ा अद्भुत है दस करोड़ जीवाणु छूटते हैं संभोग में और उनमें संघर्ष शुरू हो जाता है उसी वक्त बाजार में ही प्रतियोगिता नहीं है दिल्ली में ही प्रतियोगिता नहीं है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 उस के वीर में इतने जीवाणु है कि साढ़े तीन अरब लोग पैदा करते हैं। एक आदमी जीवन में इतनी हत्याएं करता है, ये ये सब मर जाते हैं, बच नहीं सकते महावीर का हिसाब ये है कि ये बड़ी हिंसा है इसलिए महावीर अब ब्रह्मचरी को हिंसा कहते हैं। ये बड़ी भारी महान हिंसा क्योंकि तो इतने प्राण ये सारी की सारी ऊर्जा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 रूपांतरित हो सकती है और इस सारी ऊर्जा के आधार पर स्वयं का नवजन्म हो सकता है फिर महावीर ये भी नहीं मानते कि जगत का होना कोई अनिवार्यता है ये न हो तो कुछ हर्जा नहीं क्योंकि इसके होने से हर्जे के और कुछ भी नहीं होता ये पृथ्वी खाली हो तो हर्जा क्या है आप न हुए तो ऐसा क्या बिगड़ जाता है? फूल ऐसे ही खिलेंगे चांद ऐसा ही निकलेगा समुद्र ऐसी ही दहाड़ मारेगा हवाए इतनी ही शांत से बहेंगी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 चाहे आपको पता चलता हो या ना पता चलता हो यहाँ एक सांस भी मैं लेता हूं तो किसी की सांस छीन कर लेता हूं यहां मैं जीता हूं तो किसी को मार के जीता हूं यहां होने का अर्थ ही किसी को मिटाना यहाँ कोई उपाय ही नहीं है यहाँ जीवन मौत से ही चलता है यहाँ हिंसा भोजन है चाहे कोई मांस खाता हो या न खाता हो पक्षी मारता हो न मारता हो लेकिन कुछ भी खाता हो सब भोजन हिंसा है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 अगर मैं सौंदर्य की खोज कर रहा हूं तो किसी न किसी को क्रूप कर दूंगा मैं कुछ भी कर रहा हूं बाहर के जगत में कोई न कोई छिनेगा कोई न कोई पीछे पड़ेगा लेकिन अगर मैं ध्यान कर रहा हूं अगर मैं भीतर शांत होने की कोशिश कर रहा हूं अगर मैं भीतर एक अंतरयात्रा पर जा रहा हूं मौन होश खोज रहा हूं तो मैं किसी से कुछ भी नहीं छीन रहा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 वो माँ के गर्व से ही शुरू हो जाती चीना चपकी वो फिर जीवन भर चलती जाती है मोक्ष का अर्थ है जहां शुद्ध है चेतना शरीर से मुक्त जहां कोई संघर्ष नहीं जहा होना दूसरे की हत्या और हिंसा पर निर्भर नहीं तो महावीर कहते हैं इस ऊर्जा का उपयोग उस जगत में प्रवेश के लिए ये प्रवेश दूसरे की तरफ दौड़ने से कभी भी ना होगा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 अभी एक बहुत विचारशील मनोवैज्ञानिक ने किताब लिखी है द इंटीमेट एनीमी वो पति पत्नी के संबंध में किताब है आंतरिक शत्रु आंतरिकता भी बनी रहती है शत्रुता भी चलती रहती सत्रुता अनिवारी है शत्रुता अनिवार्य है पति पत्नी के बीच मित्रता आकस्मिक है शत्रुता अनिवार्य है मित्रता सिर्फ इसलिए है कि ताकि शत्रुता टूट ही जाए जुड़ी रहे बनी रहे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 जिसे अपने चित्त सिद्ध करना हो जिसे स्वरूप की उपलब्धि करनी हो क्यों उसके लिए देह का श्रृंगार क्यों उसके लिए स्त्री का संसर्ग या पुरुष का संसर्ग और स्वादिष्ट तथा तो पौष्टिक भोजन विष जैसा है क्यों इसके कारण हम ठीक से ख्याल में ले ले का श्रृंगार हम करते ही इसलिए है कि हमारी उत्सुकता किसी और में है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 देह का श्रृंगार कोई अपने लिए नहीं करता सदा दूसरे के लिए करता है जिसके प्रति हम आस्वस्थ हो जाते हैं उसके लिए फिर हम देह का श्रृंगार नहीं करते इसलिए दूसरों की पत्नियां ज्यादा सुंदर मालूम पड़ती हैं, अपनी पत्नियां उतनी सुंदर नहीं मालूम पड़ती क्योंकि पत्नियां आस्वस्थ हो जाती है पत्नी पति के प्रति अब रोज रोज श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं जिसको जीत ही लिया अब उसको जीतने का रोज रोज क्या कारण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 पुरुष कुछ और करता है क्योंकि स्त्री सौंदर्य में कम उत्सुक है शक्ति में ज्यादा उत्सुक है पुरुष शक्ति में कम उत्सुक है सौंदर्य में ज्यादा उत्सुक है इसलिए स्त्रियां पूरे जिंदगी श्रृंगार में बिताती है पुरुष श्रृंगार की फिक्र नहीं करता उसका कारण उसका कारण इतना है कि पुरुष के लिए शक्ति अगर हो उसके पास तो वही स्त्री की उत्सुकता का कारण कितना धन उसके पास है कितना बलिष्ठ शरीर उसके पास है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 पुरुषों में मित्रता हो जाती क्योंकि उनके बहुत शत्रु हैं चारों तरफ मित्रता बनेते हैं इसलिए कि शत्रु के खिलाफ लड़ना स्त्रियों में कोई मित्र नहीं बन सकती और उनका अगर बैठक हो तो उसमें चर्चा योग भी कुछ नहीं हो सकता सब खिछला होगा लेकिन एक पुरुष को प्रवेश करा दे और सारी स्थिति बदल जाएगी ये अतितुन सब होता है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 अकेला अकेले रहता कोई भी उग जाएगा स्त्री को पैदा किया फिर गारा गहरा मजाक किया, किया।, किया उसने का पहले रहा था फिर उसने आदम को पैदा किया फिर आदम और ईश्वर उगने लगा फिर उसने आदम की हड्डी से ईब को पैदा किया फिर ईब और आदम उगने लगे उन्होंने बच्चे पैदा किए कैन और अबैल को पैदा किया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 कहते हैं खतरनाक है जैसा है क्यों क्योंकि आपकी जो भी वीर ऊर्जा है वो आपके पौष्टिक भोजन से निर्मित होती है आपका जो भी काम वासना है वो पौष्टिक भोजन से निर्मित होती है तो महावीर कहते हैं इतने भोजन लो जिससे शरीर चम हो बस इससे ज्यादा भोजन जो अतिरिक्त शक्ति देगा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 कि अपनी तकलीफें अमीर की अपनी तकलीफें गरीब को जीवन की जरूरतें पूरी नहीं है इसलिए बेमान हो जाएगा चोर हो जाएगा अपराधी हो जाएगा अमीर के पास जरूरत से ज्यादा है इसलिए बिलासी हो जाएगा संतुलन बड़ा मुश्किल है महावीर कहते हैं संतुलन सम्यक उतना भोजन जितने से शरीर का काम चल जाता हो उससे कम भी नहीं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 तो ये सारा दूध कामवासना का निर्माण करता ये है ये अतिरिक्त है इसलिए वापस सैन्य कामसूत्र में कहा है कि हर संभोध के बाद पत्नों को अपने पति को दूध पिलाना चाहिए ठीक कहा है दूध जिस बड़ी मात्रा में वीरी बनाता है और कोई चीज नहीं बनाती क्योंकि दूध जिस बड़ी मात्रा में खून बनाता है और कोई चीज नहीं बनाती खून बनता फिर खून से वीरी बनता है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 पचाया है तैयार है भोजन उसने ले लिया वो तो सीधा का सीधा शरीर में लीन हो जाएगा बहुत छोटे पाचन यंत्र की जरूरत है इसलिए बड़े मजे की बात है कि शेर 24 घंटे में एक बार भोजन करता है काफी है बंदर और शाकाहारी देखना आपने उसको दिन भर चबाता रहता उसकी बहुत लंबी और उसको दिन भर भोजन चाहिए उसके वो दिन भर चबाता रहेगा आदमी को भी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 शुद्धतम मांसाहार है इसलिए जयनी जो अपने को कहते हैं कि हम गैर मांसाहारी हैं कहना नहीं चाहिए जब तक वो दूध न छोड़ दू। <laughs> कोई करोश ज्यादा शुद्ध शाकाहारी है क्योंकि तो वो दूध नहीं लेते क्यों तो कहते दूध एनिमल फूड उन्हें लिया जा सकता लेकिन तुम्हारे है लेकिन दूध तो हमारे लिए पवित्रतम है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 शक्ति की जरूरत है दूसरे की तरफ जाने के लिए शांति की जरूरत है स्वयं की तरफ आने के लिए अब ब्रह्मचारी कामुक शक्ति के उपाय खोजेगा कैसे शक्ति बढ़ जाए वर्धक दवाइयां लेता रहेगा कैसे शक्ति बढ़ जाए ब्रह्मचारी का साधक कैसे शक्ति शांत बन जाए इसकी चेष्टा करता रहेगा जब शक्ति शांत बनते हैं तो भीतर बहती है